अब कौन विद्वान जन सत्कार पाते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो बहुश्रुत विद्वान लोग अपनी आत्मा के तुल्य सबकी रक्षा करते हैं वे कीर्ति से श्रेष्ठ अंग मस्तक से वर्तमान सब पशुओं की सींगों के तुल्य उत्तम पद को प्राप्त होकर संसार में प्रतिष्ठित किए हुए सबके सत्कार को प्राप्त होते हैं अब ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से क्या होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या सुशिक्षा धर्म और पुरुषार्थ से युक्त हुए कार्य सिद्ध के अर्थ प्रयत्न करते हैं वे बांस आदि वृक्षों के तुल्य सब और से बढ़ते हैं जैसे सुंदर तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं को जीत के अजात शत्रु होते हैं उनको जैसे विद्युत मेघ को वैसे शत्रु दलों को जलाने को समर्थ होकर महान ऐश्वर्य को उत्पन्न करें इस सुक्त में विद्वान वेदपाठी और ब्रह्मचारी के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगत है यह जानना चाहिए यह आठवां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले नौवें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को अहिंसा धर्म का ग्रहण करना चाहिए इस विषय को कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि विद्याधि सौभाग्य जानने के लिए मित्र भाव का आश्रय और आपत सत्यवक्ता विद्वान की शरण को प्राप्त होकर अहिंसा धर्म का संग्रह करें विद्यार्थी किसको पाकर सुखी होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे प्यासा जन जल को पाके तृप्त होता वैसे ही आप्त अध्यापक और उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त हो के सब ओर से सुखी होता है अब कौन मनुष्य जगत में पूज्य होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो लोग मित्र भाव से प्यासी के लिए जल के तुल्य विद्या चाहने वाले के अर्थ विद्या देकर प्रसन्न रूप करते हैं ही जगत में पूज्य होते हैं फिर पाखंडी लोग कैसे दूर होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे सिंह को देख के हिरण आदि भाग जाते हैं वैसे ही सुशिक्षा युक्त विद्वान प्रजाजनों को देखकर पाखंडी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं फिर आत्मज्ञान विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है मनुष्यों जैसे प्रयत्न के साथ मंथन आद से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढ़ता और दूर पहुंचाता है तथा अग्नी प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता इसी प्रकार ब्रह्मचरी विद्या योगा भ्याज धर्मा अनुष्ठान और सपुर्षों के संघ से साखछात आत्मा और परमात्मा, सब दोषों को जलाके सुंदर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है फिर उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जिसके उपदेश से बुद्धि को प्राप्त होकर समग्र सुखों को आप लोग प्राप्त होवें उसका सब ओर से सत्कार करो फिर मनुष्य कैसे सब भय से रहित होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे वन में अग्नि के चारों ओर स्थित हुए पशु सिंह आदि से रक्षित होते हैं वैसे ही विद्वानों के ज्ञान का आशय मनुष्यों की सब ओर से भय से रक्षा करता है फिर ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है बभावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा आलंकार है। हे मनुष्यों जो बिजली के तुल ्य व्यापक स्वयंग तकास रूप अविद्या दोषों का नास करने वाला सनातन अनाद काल से पसंसा खरने योग्य परमात्मा है। उसी का नत्य ध्यान करो फिर अग्ने क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ हे मनुष्यों जिसके आश्रय में 33342 तत्व हैं जो एक सबको विद्युत रूप से व्याप्त है उस अग्नि के आश्रय से आप लोग सब कार्य सिद्ध करो इस सुक्त में अग्नि और मनुष्याद के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह नौवां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 10वें सुक्त का आरंभ है इसकी प्रथम मंत्र में ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे अग्नि सूर्यादि रूप से जगत को प्रकाशित और उपकृत कर आनंदित करता है वैसे ही परमात्मा अंतर्यामी रूप से जिज्ञासु योगी लोगों के आत्माओं को विशेष और सामान्य से सबके आत्माओं को प्रकाशित कर और जगत के असंख्य पदार्थों से उपकृत कर इस लोक पर लोक के सुख देने से सदैव सुखी करता है फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपटोपमा अलंकार है जो लोग सत्य भाषनादि धर्म का अनुष्ठान कर और असत्य भाषनादि रूप अधर्म को छोड़ के आपका भजन करते हैं वे आपको प्राप्त हो के सदा आनंदित हुए इस संसार में रहते हैं अब मनुष्य कैसे सुखों को प्राप्त हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे प्राणी अग्नि में घृतादि उत्तम द्रव्य का होम कर वायु आदि की शुद्ध होने से सब आनंद को प्राप्त होते हैं वैसे ही विद्वान लोग परमात्मा में अपनी आत्मा का समर्पण कर समस्त सुखों को प्राप्त होते हैं अब उपदेशक का कर्तव्य कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे विज्ञान पर सम्यक सेवन किया अग्नि दिव्य को देता है वैसे ही सेवन किए आप्त विद्वान जन अहिंसा रूप धर्म को जटाकर श्रोताओं के लिए दिव्य सुखों को देते हैं अब अध्यापक और विद्वान के कर्तव्य को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ के लिए घृत आदि पदार्थों से उत्तम प्रकार पूर्वक पकाए हुए अन्नों से अग्नि की वृद्धि करते हैं वैसे ही अध्यापक पुरुष अंग और उपांगों के सहित संपूर्ण विद्याओं के प्रचार से विद्यार्थी और श्रोत्र जनों को तृप्त करें भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है अध्यापक और उपदेशक पुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि पढ़ने और सुनने वाले जनों की उत्तम शिक्षा विद्या और सभ्यता बढ़े और वे धनवान होवें फिर विद्वान के कृतित्व को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप उपमा अलंकार है जैसे अग्नि उत्तम प्रकार से यंत्रों में संयुक्त किया हुआ शिल्प विद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करके दारिद्र का नाश करता है वैसे ही पूजित हुए विद्वान पुरुष विद्या का प्रचार करके अविद्या आदि दुष्ट स्वभावों का नाश करते हैं भावार्थ विद्वजन जो कि स्वयं पवित्र हैं उनको चाहिए कि औरों को भी विद्या और उत्तम शिक्षा से पवित्र करें जिससे संपूर्ण पुरुष मित्र होकर सुख करने के लिए समर्थ हों भावार्थ विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को जान सकते हैं अन्य जन नहीं इससे विद्वत जन विद्वान पुरुषों ही का सत्कार करें मूर्खों का नहीं इस सुक्त में अग्नि परमात्मा और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 10वां सुक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ अब 11वें सुक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र से अज्ञादि के दृष्टांत से विद्वान लोग क्या करें इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप तोपमा अलंकार है जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण करने में तत्पर होते हैं वे ही अग्नि आदि पदार्थों को जान कर अर्थात शिल्प विद्या में निपुण होकर संसार के प्रशंसा होने योग्य कर्म करने वाले होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अग्नि अपने व्यापार से दूत के सदृश कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही विद्वान लोग राज्य कार्य के आदिकों को सिद्ध कर सकते हैं मनुष्यों को किनका सेवन करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो पुरुष विद्या रूप यज्ञ को उत्तम प्रकार से जानते हैं उन्हीं पुरुषों की विद्या की उन्नति होने के लिए सेवा करो अब संतानों की शिक्षा विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ विद्वान लोगों को चाहिए कि अपने पुत्रों के सदृश और लोगों के पुत्रों को समझकर स्नेह से विद्यायुक्त और बहुत शास्त्रों को सुनने वाले अर्थात जिन्होंने बहुत शास्त्र सुने हों ऐसे करके आनंद सहित करें फिर विद्वान लोग क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावारथ इस मंत्र में me, वाचक लोतोपमा अलंकार है। विद्वान लोग जैसे शीख गामी नवीन रथ से शिद्ध अपने वांचित स्थान को कोई एक मनुष्य पहुंचता है वैसे वैर को त्याग के सब लोगों को अपनी इक्षछा नुकूल सब दिद्याओं को शीख शिक्षा देकर उनका जन्ह सफल करें।